तदसंख्यवासना तो चिंत्रम परा सहतर पर था आगे चलेगा पचीसा तरह तद कल्यमूलबीज यु, युक्तिमय आत्मदर्शन होदुपदेश अनधिकृत पुरुषांतराद व्यावृतम आह कैवल्य का मूल बीज मूल कारण ही आत्मदर्शनम युक्तिमय आत्मदर्शनम युक्तिपूर्वक आत्मदर्शन विवेकपूर्वक आत्म आत्मा का ज्ञान आत्मा का प्रकृति के कार्य प्रकृति से विवेक पृथक करके ज्ञान होना प्रकृति पुरुष अन्यता ज्ञान भेद ज्ञान यही होने से कैवल्य होता है ये कह करके तदुपदेशाधिकृतम पुरुषम उपदेश के अधिकारी अनधिकृत पुरुषातराद व्यावृतम अनाधिकृत अनधिकारी पुरुष से भिन्न ही विशेषदर्शिना आत्म भावना विनिवृत्ति विशेष का दर्शन जिसको हो जाए ज्ञान हो जाए पहले आत्मन भाव से भावना आत्माभाव भावना आत्मा संबंधी चिंतन वो सब होता है कैसे होता है आगे बताएंगे मैं क्या था ये सब क्या है आगे क्या कहीं क्या बनेंगे ये सब विशेष जो ज्ञान जब हो जाता है तब ये चिंतन सब निवृत्त हो जाती है जो विद्यते हृदय ग्रंथिशिद्यंत सर्वसंशया कहा गया जो विषय भावना से उस निवृत्ति हो जाती है और विचार नहीं होता है परे तो भावना आत्माभावना भावे भावना आत्माभाव भावना आत्मा के स्वरूप संबंधी बहुत ही चिंतन होता है जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासा स्वस्वरूप में जिज्ञासा में क्या था अभी कैसा आगे क्या बनेगा इस विषय जो चिंतन की निवृत्ति हो जाती है निश्चय हो जाता है ज्ञान होने पर यस्य आत्मभावे तस्य युन्जानस्य, चित्त सत्त आत्म भावना तष्टांगयुगोपदेशान्युंजान आत्मभावे भावना आत्म्भावस्थ आत्मस्वरूप में आत्मसत्ता के विषय में भावना चिंतन जिज्ञासा है जो जिज्ञासा हो ऐसे अधिकारी को उपदेश करते अष्टांग योग उपदेश है ना आठ अंग वाला योग है ये अष्टांग योग साधना अष्टांग क्या मालूम है क्या है यम नियम ये अष्टांग योग उपदेश से उपदेशान अनुतिष्ठतः जो अनुसार करता है युंजान योग अनुसार कर रहा है ऐसे साधक का तत्परिपाका योग परिपाक होने पर साधारणा ध्यान समाधि परिपाक होने पर चित्त सत्वपुरुष यो हो चित्त सत्व और पुरुष दोनों का विशेष दर्शन भेद दर्शन हो जाता है प्रकृति पुरुष का विवेक चित्त सत्तों और पुरुष का पहले अविवेक होता है, किंतु विवेक हो जाता है विशेष दर्शन ज्ञान हो जाने से आत्मसंबंधी जो भावना होती थी आत्मन भाव से भावना आत्मसंबंधी सत्ता के विषय में जो चिंतन जिज्ञासा होती थी वो सब निवृत्त हो जाता है निवृत्त हो जाता है भावना की निवृत्ति हो जाती है ये आत्मभावना एवं नास्ती नास्तिक जिसके आत्म संबंधी चिंतन भावना हो, होती ही नहीं है मैं क्या था क्या ये देह क्या है मन आदि क्या है ये सब जगत क्या है इसके बाद कहाँ जाऊँगा ये सब चिंतन अत्यंत बहिर्मुख कई चिंतन नहीं होता है नास्तिक परलोक के विषय में चिंतन कर नहीं करता है नास्तिक परलोकम मीरस्य सास्तिक पर क्या है जो दिखता है यही सब है आगे के लिए चिंता नहीं होता है पशु के समान होता है तस्य उपदेश अनधिक तस् उपदेश के लिए अधिकार नहीं उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं उपदेश करने से कुछ नहीं होता है अपरिनिश्चित तो तो परलोक तत्परलोकश्य जिसका आत्मा तत्परलोकश्य तो अपरिनिश्चित अनिश्चय नहीं है आत्मा संबंधी आत्मा के परलोक में आत्मा रहता है ऐसे जिसका निश्चय नहीं है ये शरीर समाप्त होने के बाद परलोक को जानने वाला कोई है ऐसा जिसका नहीं है न उपदेशो उपदेश उसके लिए नहीं होगा और न विशेष दर्शन विशेष दर्शन भी नहीं होगा और विशेष दर्शन नहीं होने पर जो आत्माभावना की निवृत्ति भी नहीं होगी न आत्माभावना निवृत्ति भाष्य में यथा प्रावृष्ट तीर्णाकुर से उद्भेदेन प्रवृष्टि वर्षा ऋतु तीर्ण अंकुर बीज से अंकुर हो जाता है अंकुर होकर के तीर्ण आदि जो घास आदि पौधे निकल जाते हैं तो फिर निश्चय होता है जरूर इसका बीज इसमें गिरा हुआ था तो वर्षा मिट्टी में तदबीज तो सत्ता अनुमीय थे अंकुर तीर्ण कार्य को देखकर के उसके कारण बीज की सत्ता अनमीयत है था उसका अनुमान करते हैं इसी प्रकार तथा मोक्ष मार्ग श्रवण है न मोक्ष मार्ग मोक्ष के लिए मार्ग साधन मोक्ष साधन जब उपदेश करते हैं मोक्ष के विषय में विचार करते परमात्मा स्वरूप का चिंतन उसके प्राप्ति के विषय में विचार करते है श्रवण करते हैं यश्य रो महर्ष अश्रुपात दृश्य जिसके शरीर में रोमहर्ष हो जाता है पुलकित तो हो जाता है अश्रुपात भी अंग से अश्रुपात अश्रु निकल जाती है दृश्य थे स्वाभाविक है यानी कि जान करके कोई करता है कुछ लोगों जैसे महिला लोगों के तो स्वभाव जब चाहें गिरा देंगे तुरंत हर्षेंगे क्रोधे जब ताएंगे रो करके बोलेंगे दूसरे लोग सचेंगे बड़े कष्ट दुखी है दुख कुछ नहीं है दूसरे को दिखाने के लिए क्रोध भी हो वहीं ऐसे कितने रो करके दिखा देंगे कि हमको बड़े कष्ट दे रहे हैं तो ऐसे नहीं और कुछ लोग को भी दिखाने के लिए नाटक करने के लिए कथा सुनाते समय रो ना हो जैसे बोलते रोते नहीं है मुख विकृत करके सौरभ भंग कर बोलते हैं लोगों को लगेगा कि ये लोग रोते हैं तो दूसरे को रुलाते भी है और कोई को रोतने का अभ्यास भी करते नाटक में जैसे रोते हैं रुलाते हैं ये नहीं किन्तु स्वाभाविक किस किस के ऐसे होता है अपने आप ही ऐसे हो जाता है अश्रुपात रूम हर्ष सोचते सोचते बोलते कहते कहते ऐसे हो जाता है तत्पि अस्थि विशेष दर्शन बीच उसे क्या निश्चय होगा विशेष दर्शन का कारण है ये जो अधिकारी है उसमें अवश्य अवश्य अपने आप स्वाभाविक ऐसे हो जाता है बल्कि कभी रुकना चाहेगा तो रुक नहीं सकेगा कोई तो नाटक से दिखाना चाहता है और किसका ऐसे अश्रुपात इतने होने के लिए हो जाता है और चाहेगा उसको रुकने के लिए कि रुकना भी कठिन हो जाता है रुक नहीं पाता है तो उसमें तो विशेष दर्शन का बीज अनुमान से निश्चय होता इसमें कारण है अभी ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी है अपवर्ग भागी अपवय संबंधी है ये चित्त है कर्म आ, कर्म भी कर्म कर्मा आकार कर्मा अभी कर्म अभिनिवर्तितम कर्म, कर्म, कर्म से संपन्न होता है पुण्यकर्म से ऐसे होता है इतने अनियमित चित्त है इसमें है तत्म आत्मभावना आत्मभाव भावना, आत्म भाव भावना स्वाभाविक प्रवर्तते स्वाभाविक संबंधी भावना होती है तो कुछ शास्त्र श्रवण अभ्यास के बिना भी ऐसे चिंतन करता रहता है ये यह में साधन नहीं किया पूर्व पुण्य से जिसका पहले बहुत साधन हुआ था आत्मा संबंध आत्मा के स्वभाव कैसा है आगे मरने के बाद कहाँ जाएगा पहले क्या था परमात्मा क्या है ये भावना होती है स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रवर्तित है ये अभावाद इधम उक्तम अभाव जो नहीं होने पर इसलिए कहा स्वभाव मुक्त दोषाद यहाँ पूर्वपक्ष रुचि भवती स्वभाव मुक्त स्वभाव आत्मभाव उसको छोड़कर के दोष के कारण पाप के कारण कुछ लोगों के पूर्व पक्ष में रुचि होती है जो शास्त्र विरोधी पक्ष है वो अच्छा लगता है सिद्धांत अच्छा नहीं लगता है पाप के कारण वो देखते हैं कहीं शास्त्र का सिद्धांत के विरुद्ध कुछ मिला, उसको ग्रहण करके पकड़ कर रखते हैं, उसको लेकर दूसरे को पूछेंगे रुचि पूर्व पक्ष में ये पाप के कारण पूर्व पक्ष रुचि विभाव होती है और उस निर्णय विभाव और निर्णय होने पर उसको ग्रहण नहीं करेंगे वो पूर्व पक्ष को ग्रहण करके उसको रख करके उसको ही सोचते रहेंगे पूछते रहेंगे उसमें आग्रह ये पाप के कारण किस किस का होता है तत् आत्मभाव भावना होती ही नहीं है आत्मसंबंधी आत्मा के भाव स्वभाव के संबंधी जिज्ञासा होती नहीं जिज्ञासा कैसे होनी चाहिए को हम आसम कथम हम आसम किम शिव दिदम कथम से दिदम के भविष्याम कथम वह भविष्याम इस प्रकार को हम आसम में कौन था क्या था पहले कथम हम आसम किस प्रकार था और ये सब जो दिखता है किम से दम ये सब क्या है कहाँ से आया कैसे क्या दिखता है कि है मेरे साथ क्या संबंध है कथन से किस प्रकार ये सब आया कहाँ से के भविष्यम आगे क्या बनेंगे कथम किस प्रकार कहाँ जाएंगे क्या बनेंगे मरने के बाद क्या होगा ये सब जिज्ञासा स्वाभाविक होती है जिसके पूर्व पुण्य के कारण होती है सात विशेषदर्शन निवर्तते अरे विशेष दर्शन में प्रकृति पुरुष का तत्व सत्व बुद्धिसत्व प्रकृति अरे पुरुष का विशेष ज्ञान हो जाता है तो ये जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है स्थिर हो जाता है चित्त चित्त से व विचित्र परिणाम ये चित्त का ये विचित्र परिणाम है अच्छा कुतः चित्त से ऐसे विचित्र परिणाम ये विचित्र परिणाम है जो ज्ञान होता है सब निवृत्त हो जाता है संशय निवृत्त होने पर आनंद स्वरूप में रहता है पुरुषस्तु असत्याम अविद्याम शुद्ध चित्त धर्म अपरा मुष्ट अविद्यानु शुद्ध है पुरुषस्तु असत्याम अविद्या शुद्ध हो। अभिद्या तो होने पर शुद्ध है चित्तर्मेरअपराम क्लेशकर्म विपाशरपरामृ पुरुष विशेष ईश्वर होता है जो ज्ञान जिसको होता है चित्तर्म से असंबद्ध हो जाता है तत्व से आत्म भाव भावना कुशल से निवर्त है कुशल ज्ञानी का आत्म भाव आत्मभाव की जो जिज्ञासा उसकी निवृत्त हो जाती आगे भावना नहीं होती निश्चय हो जाता है साक्षात्कार होने पर वेद ज्ञान होने पर टीका में प्राग भव्यम तत्वदर्शन बीज अप्यम यम अष्टांगयुगाष्ठान तदिकदशानुष्ठान वा तदि निवर्तम अस्ती अन्मय प्राग भव्यम पूर्वजन्मे होने वाला तत्व दर्शन का बीज कारण तत्व दर्शन अभी होता है उसका कारण पहले था साधन भजन बहुत किया है तो निष्काम कर्म सेवा शास्त्र चिंतन ध्यान ये सब करने से तत्व दर्शन का बीज था अपवर्क अपवर्ग के लिए मोक्ष के लिए योग्य युग, होता है यत कर्मा कर्म किया था अथवा अच्छा, अष्टांग अच्छा, युगानुषान क्या था आठ अंग पूरा नहीं होने पर भी तद एकदशानुषान आठ अंग पूरा समाधि तक यम नियम से आरम्भ करके पूरा नहीं होने पर भी कुछ यदि करता है वो बीज रूप से रहता है समय आने पर फल देता है तद अभि उसे कर्म से संपन्न होता है ये बीज अनुमीयत है अस्थि आत्मभाव ये अपवर्गौभाग्यम बीजम चित्तोष का है ऐसा अनुमान से निश्चय होता है तथा च आत्म भाव, भाव भावना अवश्यमेव स्वाभाविकी आत्मभाव आत्म भाव, के भाव में सत्ता के संबंधी जो भावना है चिंतन जो भावना जैसे भाषा में कही गई अवश्यमेव स्वाभाविकी स्वाभाविक कार्य वस्तुअभ्यास बिना भी, भी आत्म तत्व के अभ्यास श्रवण मनन आदि के बिना भी, भी जिसकी भावना होती है पहले श्रवण उपदेश के बिना भी, भी प्रवर्तते तब उसके लिए आगे ज्ञान प्राप्त करेगा मोक्ष को प्राप्त करेगा अनधिकार कारिणम आगमिना नाम वचन जो अनधिकारी है उनको दिखाते है इसके द्वारा आगमी ना हम वचन आगम को जानने वाले प्रामाणिक विद्वान के वचन के, के द्वारा बाकी के द्वारा दिखाते हैं यस्य अभा जिसमें से कर्म अंग अनुष्ठान पुण्य कर्म नहीं है तो आत्मभाव भावना नहीं होती है मोक्ष का बीज है ही नहीं अपवर्ग भाग्य नहीं उसको स्वभाव को छोड़ करके आत्म संबंधी को छोड़ करके दोषात् दोष के कारण पूर्व पक्ष में रुचि होती, में होती में है निर्णय निश्चय सिद्धांत में अरुचि होती है पूर्व पक्ष नास्तिक कर्म फलम भावात, परलोक अभावत् तत्व रुचि इसमें रुचि है शास्त्र सिद्धांत करते समय पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष ही होता है तो कर्म का क्या फल कुछ ही नहीं कर्म फल किसको मिलेगा परलोकी न भाव तो परलोक में कोई रहेगा मरने के बाद तो उसको कर्म फल मिलेगा परलोक में रहने वाले परलोकी हो तो कर्म फल उसको प्राप्त होगा तो कर्म फल कर्म का फल है पुण्य कर्म सब करते हैं उसे क्या मिलेगा कुछ नहीं कहता अंधविश्वासी इसे क्या में लाभ होगा क्योंकि आगे कोई हो तो फल होकर मर जाएंगे पुण्य कहते कहते मर जाएंगे किसको फल मिलेगा परलोकी नभाव है परलोक वाला कोई आत्मा नहीं है क्यों नहीं क्योंकि परलोक अभाव परलोक है ही नहीं आगे कोई जन्म होता ही नहीं तो फिर परलोक में कौन रहेगा क्या कर्म फल कौन अनुभव करेगा इसमें जिसकी रुचि है तत्पर रुचि सामान्य बहुत लोग ऐसे मानते हैं और जो है ठीक है आगे जन्म किसने देखा है क्या प्रमाण है बड़े बड़े जोर से कहेंगे डांट करके भगवान भगवान क्या कहते किसने देखा है किसने देखा भगवान को बताओ पर है किसने देखा बोलो डांट कर बोलेंगे तो सो फिर समझने वाले चुप चुप डर जाएंगे किसने दिखाया बोल सो तो भगवान क्या प्रमाण है किसने दिखा है मानने के बाद कोई जाता है पर लोग किसने दिखा है बड़े तो उनकी रुचि उससे में ही और ने निर्णय में शास्त्र के सिद्धांत में पंचविंशति विंशति तत्व विषय ये पच्चीस तत्व है प्रकृति प्रकृति से बुद्धि की उत्पत्ति महत्व फिर अहंकार तन आदि ये सब ज्ञानेंद्र कर्म इंद्र ये सब कहे सब खाली कल्पना दूसरे को उठगने के लिए अपने पास रखो ऐसे करते हैं निर्णय में अरुचि उनके आत्माभावना उनकी होती ही नहीं आत्मा समेत पहले क्या था आगे क्या बनेंगे कुछ नहीं ये भावना प्राग व्याख्या था पहले कही गई ये किस प्रकार भाषण में आया विशेष विशेषदर्शी न परामर्श महाविशेषदर्शी परामर्श करते चित्त विचित्र परिणाम चित्तमी परिणाम होता है विशेष ज्ञान होता है तस्य विशेष दर्शन कुसलस्य आत्मभाव आत्म भाव भावना विनिवर्त विशेष दर्शन में जो कुशल है ज्ञानी तो विशेष प्रकृति पुरुष का विशेष ज्ञान हो गया भेद ज्ञान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त करेगा आत्म संबंधी भावना जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती संशय निवृत्त होकर आनंद स्वरूप में रहता है मुक्त हो जाता है अर्थ विशेष दर्शन की दृष्टम चित्तम जिसके विशेष दर्शन ज्ञान हो गया उसका चित्त किस प्रकार होता है ये सूत्र में कहते हैं तथा विवेक का निम्नम कैबल्य चित्तम चित्तम तदा विवेकनिम्नम विवेक के ओर नीचा है चित्त विवेक निम्नम विवेक अभिमुख विवेक को और रहता है विवेक उसमें हमेशा ही जैसे जल नीचे को बह जाता है चित्त हमें स्वभावतः ही विवेक को चले जाता है विवेक निम्नम और कैवल्य प्रागभारम कैवल्य प्रागभार वैश्य प्रागभार आगे ओजन कैवल्य अर्थात तो कैवल्य के प्रति अभिमुख होता है चित्त मुख्य के प्रति विषय अभिमुख नहीं होता है अज्ञानिका चित्त तो विषय को विषय के अभिमुख है इसका चित्त विशेष दर्शिका प्राग भारम कैवल्य प्राग कैवल्यम प्राग प्रागभारम प्रागभारक उसके अभिमुख कैबल्य को उसका अभिमुख होकर चित्त हमेशा ही प्रभु होता है उसकी दौड़ता है जैसे नदी समुद्र को दौड़ती है तदा यद्य चम विषय प्रागभारम अज्ञान निम्नमासी पहले क्या था विषय प्रागभारम विषय को अभिमुखता चित्त अज्ञान के कारण अज्ञान निम्नम अज्ञान ये निम्न था अभी विवेक निम्न हो गया अज्ञान के ओर चित्त अज्ञान के कारण नीचे बह जाता था विषय को उन्मुख हो करके आशी तिथा तदस्य अन्यथा भवति अब अभी साधन अनुसार करने पर अन्य प्रकार हो जाता है चित्त पहले था विषय प्रागभार अभी होगा भाई कबिलय प्रागभार विषय को अभिमुख होता था विषय दौड़ता था अभी कबल की तरफ चित्त दौड़ता है उसमें प्रवृत्व होता है पहले अज्ञान निम्न था अज्ञान नीचा अभी विवेक ज्ञानम विवेक ज्ञान अनिम्नम विवेकजन्य ज्ञान उसका नीचा वो चित्त उसमें स्वभाव तो उसमें आगे चित्त वह जाता है इस प्रकार चित्त हो जाता है टीका में दिया निगत व्याख्यातम निगदे न्याख्यातम निगत व्याख्यातम निगत न कथन उच्चारण शब्द पढ़ने से ही उसका व्याख्यान हो जाता है अर्थात तो भाष्य सरल है सियादेत शंका करते विशेषदर्शनम से विवेकनिष्ठम न जा तो चित्तम वित्थितम सद यदि विशेषदर्शन हो गया विवेकनिष्ठ हो गया चित्त की निष्ठा विवेक में विवेक में स्थिर हो जाएगा विवेक का प्राग भार हो गया उसके उन्मुख होकर के विवेक में स्थिर हो गया विशेष दर्शन ज्ञान हो जाएगा उसके पश्चात न जा चित्तम व्यथितम से फिर चित्त का बित्थान नहीं होगा बित्थान व्यवहार करो वित्क्रमण उत्थानम समाधि को छोड़ करके चित्त बाहर व्यवहार में नहीं आएगा हमेशा ही समाहित होकर रहेगा हो ऐसा यदि होगा तो योगी ज्ञानी को आगे व्यवहार कुछ नहीं करेगा हमेशा ही रहेगा ऐसा किंतु दृश्यते अस् भिक्षा अटत तो वित्युतम भिक्षा अटतः भिक्षा के ले जाता है तो वित्थान तो दिखता है विशेष दर्शन ज्ञान हो गया विवेक में स्थिर हो गया फिर उसको छोड़ करके वित्थान कैसे दिखता है क्यों होता है ऐसा संशय से कहते उत्तर देते हैं तिद्रेशु प्रत्यंतराणी संस्कार छिद्र में अंतराल में मध्य में, मध्य में, संस्कारभ्य प्रत्यंतराणी पूर्व संस्कारों के कारण अन्य प्रत्यय भी होते हैं विवेक हो गया ज्ञान हो गया फिर भी संस्कार कर्म है कुछ कर्म है कर्म के कारण आगे जब तक तो प्रारब्ध शर् रहता है पूर्व व्यवहार अनुभवजन्य वासना संस्कार है उस तो संस्कार से अन्य प्रत्यय होते हैं ये नहीं कि हमेशा ही समाधि में ही रहेगा व्यवहार में नहीं आएगा मिचाटन नहीं करेगा भोजन में नहीं करेगा स्नान में नहीं करेगा कहीं उठ नहीं सकता, देख नहीं सकता ऐसा नहीं अन्य प्रत्यय होते हैं तो समाधि को छोड़कर के वित्तान अवस्था में आता है टीका में पक्षित हाँ बस नहीं प्रत्यय विवेक निम्न प्रत्य प्रत्यय विवेक निम्न प्रत्यय अर्थ टीका में प्रत्यय तो यह ना ज्ञान का कारण होता है चित्तसत्व चित्त सत्व हो प्रत्यय प्रत्यय विवेक निम्न से हो गया चित्तसत्व में जो विवेक निम्न चित्तसत्व से विवेक निम्न हो जाता है विवेक के ओर नीचा ढालू हो जाता है विवेक ही होता है तस्माद विवेक चिते तस्माद विवेक चिते उसे चैतन्य का ज्ञान का विवेक होता है चिते है विवेक तेन निम्न उसे निम्न हो गया विवेक का ना? नीचे हो गया उधर चैतन्य ज्ञान के ऊपर विचार करता है ज्ञान का ही जाना साक्षात मुख्य विविच दर्शित अच्छा भाष्य में पहले सत्य पुरुष अन्यता ख्याति मात्र प्रवाहीन चित्त विवेक निम्न से उसकी व्याख्या है विवेक के सत्य पुरुष अन्यता ख्याति सत्त्व है प्रकृति का कार्य बुद्धि सत्त्व है सत्व रूप से स्थित बुद्धि पुरुष प्रकृति सत्त्व है और चित्त और पुरुष दोनों की जो अन्यता अन्यता है अन्यत्व भेद उसका ख्याति है ज्ञान भेद ज्ञान दोनों प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान मात्र प्रवाही न उसमें प्रवाह बहता रहता है चित्त उसी का ही चिंतन करता है और कुछ नहीं भेद ज्ञान मात्र उसमें स्थित चित्त है त छिद्रेश प्रत्यंतराणी उनके छिद्र में अंतरालय में अन्य प्रत्यय होते हैं ज्ञान अन्य प्रत्यय कैसे अस्म इति वमे तिवा जान मेति न जाना मेति मैं हूँ ये मेरा मैं अभी जानता हूँ नहीं जानता हूँ ऐसे थोड़े थोड़े चिंतन बीच बीच में होते हैं क्यों होते हैं कुतः क्षीयमीजेभ्य पूर्व संस्कारभ्य जो बीज क्षीयम क्षय हो रहा है पूर्व संस्कार पूर्व संस्कार के कारण ऐसे प्रत्यय होते हैं ज्ञान होते हैं टीका में तस्मा विवेक चिते तेन निम्न से विवेक निम्नस्य जानामि जाना न जाना जो है। जानामी जानामी क्या है जाना जानामि क्या है साक्षात मोक्ष विविच दर्शित जाना ज्ञान प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान हो गया जाना तो मोक्ष विवेक दिखाया ज्ञान हुआ न जाना कहेंगे तो अज्ञान है मोह है न जाना में ते मोह तन्मूला तन्मूलो अहंकार ममकारो तन्मूलो का अहंकार ममकार अज्ञान के कारण अहंकार ममकार होता है अस्मी तिवा ममे तिवा दर्शित अस्मीति अहंकार और मम कार मम मे और मेरा अहमअस्मी ऐसे अहंकार होता है ज्ञान के ज्ञान मम होता है ये सब दिखाया क्षय मानी चाहि बीजानी ती क्षय मान बीजानी समाज है कर्म धार क्षय जो क्षय हो रहे हैं हो रहे है, बीज उन बीज से क्षय बीज बीजेभ्य संस्कार है इसे संस्कार से होते हैं प्रत्यय होते हैं अह मम इत्यादि पूर्व संस्कार संस्कारभ्य वित्तान संस्कार संस्कारभ्य वित्तान के संस्कार व्यवहार कार्य में जो संस्कार है वित्तान संस्कार और एक समाधि के कारण होता है तो समाधि संस्कार वित्थान संस्कार अंतकन में है उसी संस्कार के कारण प्रारूद्ध कर्म है तो मध्य मध्य में अन्य प्रत्यय होते हैं इसलिए वित्तान होता है व्यवहार भी करता है योगी ज्ञानी फिर शंका करते सद ऐसे हाँ हाँ सत्य भी विवेक ज्ञान वित्थान संस्कार यदि प्रत्याण प्रसुवते कस्तरी ज्ञान हेतु यत प्रत्यारा न पुनः प्रसुवीर इतः ज्ञान हान हेतु कस्तरी हान हेतु विवेक ज्ञान सत्य भी विवेक ज्ञान होने के बाद भी यदि वित्थान संस्कार जो पहले व्यवहार का संस्कार था वो संस्कार यदि अन्य प्रत्यय की उत्पत्ति करेंगे प्रत्यारणी प्रसुवते बहुवचन प्रसुते प्रसुवाते प्रसुवते व्युत्थन संस्कार अन्य प्रत्यय उत्पन्न करते हैं संस्कार से अन्य प्रत्यय उत्पन्न होते हैं यदि संस्कार इसे रह करके छिद्र में अन्य अन्य ज्ञान उत्पन्न करेंगे कस्तरी हान हेतु रे सत्य संस्कार का हान त्याग का क्या है यथ प्रत्यारण न पुनः प्रसुवीरन जिससे अन्य प्रत्यय नहीं करे ऐसा से उसका उत्तर देते है हानमेश क्लेशम ऐसा हानम क्लेस उत्तम कहा गया क्लेश का जिसे त्याग होता है इस प्रकार इनका भी संस्कार का भी प्रत्यय का भी त्याग हो जाता है ये कहा गया यथा क्लेशा दग्ध बीज भाव न प्ररोहसमर्थ क्लेश है बीज दग्ध हो गया दग्ध बीज भाव ये बीज भावे बीज से दग्धो बीज भाव यीज भाव बीजत्व अविद्या दग्ध हो गया न प्ररोहसमर्थाव प्ररोह बीज जैसे नष्ट दंकुर नहीं होता है क्लेश इस प्रकार भी अविद्या नष्ट होने पर आगे कुछ कार्य संस्कार नहीं होता है इसी प्रकार तथा ज्ञानाग्निना दग्ध बीज भाव पूर्व संस्कार दग्ध बीज भाव पूर्व संस्कार सब पूर्व संस्कार दग्ध बीज भाव उसका बीज भाव दग्ध हो गया किसके तरह दग्ध हो जाएगा ज्ञानाग्निना ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संस्कार का जो बीजत्व तो कारण भाव वो नष्ट हो गया तो न बीज भाव नष्ट होने से जिस बीज अंकुर सामर्थ्य नष्ट होता है दहन अग्नि के संबंध से थोड़ा सा गर्म हो गया भून दिया आगे अंकुर नहीं होता है इसी प्रकार पूर्व संस्कार सब रहने पर भी ज्ञान होने के बाद बीज भाव नष्ट होता है न प्रत्यय प्रसुरभवती प्रत्यय से प्रसुर उत्पत्ति करने वाले संस्कार नहीं होता ज्ञान संस्कार तो अधिकार समाप्तिम अनुसरती थे न चिंतित अज्ञान के संस्कार से चित्त अधिकार समाप्तिम चित्त के अधिकार कार्यारंभ का समाप्त हो जाता है अनुसरते वो संस्कार इसे उसके अनुसार होते कार्य नहीं होता है उसके लिए न चिंता चिंतन नहीं करते हैं लीन हो जाते हैं ज्ञान संस्कार से चित्त समाप्त हो जाता है लीन हो जाते हैं अन्य कुछ संस्कार भी नहीं रहते हैं टीका में अपरिपक्व विवेक ज्ञानस्य ज्ञान से अक्षर प्रसुभ जब तक ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ अपरिपक्व विवेक ज्ञानम ये विवेक ज्ञान जो तक तो पक्व नहीं हुआ तो वित्तान संस्कार का क्षय नहीं होता है अक्षय माना वित्तान संस्कार संस्कार का क्षय होता है परिपक्व विवेक ज्ञान हो जाएगा समा निर्विकल्प समाधि में अधिक समय रहेगा वित्थान संस्कार का क्षय पूरा हो जाता है तब उसमें अन्य ज्ञान चिंतन नहीं होता है समाहित तो रहेगा किंतु जो परिपक्व नहीं हुआ वित्त संस्कार प्रत्यन्तरम पशुवती अन्य प्रत्य का प्रत्यजनक होते हैं उत्पन्न करते हैं पशुवती उत्पन्न करते हैं बित्थान संस्कार अन्य अन्य प्रत्यय वृत्ति ज्ञान उत्पन्न करते हैं किंतु जिसका ज्ञान विवेक विज्ञान परिपक्व हो गया वो संस्कार नष्ट हो जाएंगे न तो परिपक्व विवेक ज्ञान से क्षीण प्रत्याण परिपक्व विवेक ज्ञान परिपक्व विवेक ज्ञान ये ऐसा जो योगी है उसका सब संस्कार क्षीण हो जाते हैं क्षीण नष्ट हो गए समाप्त हो गए तो प्रत्ययतराणी प्रस्तुत न फिर अन्य प्रत्यय उत्पत्ति करने के लिए सामर्थ्य नहीं होते हैं प्रसूत प्राणी प्रसवित प्रसूतुम उत्पत्ति करने के लिए सामर्थ्य नहीं होते हैं यथा विवेक छिद्र समुत्पन्ना क्लेशा न संस्कारांतरम प्रसुवते विवेक छिद्र समुत्पन्ना भी विवेक के बीच में छिद्र में क्लेश उत्पन्न होने पर भी न संस्कारातर अविद्याष्ट होने के कारण मध्य में कुछ क्लेश होने पर भी संस्कारांतरम न प्रसुवते अन्य संस्कार के उत्पादक नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं तत्केतु है तो? तदाए क्लेशा विवेक ज्ञान बन्हीं दग्ध बीज भाव किंगुस्सम क्लेश ज्ञान रूप वह के द्वारा बन्नी नग्ध बीज भाव य संस्कार का बीज भाव दग्ध हो गया क्लेशों का विवेक के ज्ञान बनने से दग्ध हो गया बीज भाव बीजत्व कारणत्व नष्ट हो जाता है क्लेश के अज्ञान नष्ट होने से विवेक ज्ञान बढ़ने के द्वारा बीज भाव नष्ट हो गया तो अस्मिता राग द्वेष अविन्वेश आदि कुछ थोड़ा होने पर भी उससे आगे संस्कार नहीं होता है क्लेश जिस प्रकार विवेक ज्ञान होने पर संस्कार उत्पादक नहीं होते हैं इस प्रकार संस्कार भी जो है ज्ञान होने के बाद क्षीण होते हैं वो भी प्रत्ययंतर का जनक नहीं होते हैं एवं वित्थान संस्कार भी वित्थान संस्कार जितने हैं जब परिपक्व विज्ञान हो जाता है तो संस्कार क्षीण होते हैं और संस्कार से अन्य प्रत्यय नहीं होता है अतः वित्थान संस्कार विवेक ज्ञान संस्कार निरोद्धव्या वित्थान संस्कार का निरोध करना है वित्न संस्कार से आगे संस्मरण नहीं होगा विवेक ज्ञान संस्कार ही विवेक के ज्ञान का संस्कार से ज्ञान का प्रवाह चलता रहेगा तो वित्थान संस्कार क्षिन्न हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे विवेक संस्कार संस्काराच निरोध संस्कार ही अरे विवेक संस्कार भेद ज्ञान हुआ प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान उसका भी चिंतन करते करते उसका भी संस्कार होता है वो भी जो संस्कार है उसको भी निरोध करना है रोकना है किसके द्वारा निरोध संस्कार ही निरोध संस्कार ही समाधि निर्विकल्प समाधि से निरोध का संस्कार होता है चित्त में वो संस्कार से विवेक संस्कार, संस्कार का भी निरोध हो जाता है निरोध संस्कार अबाह्य विषयत्म दर्शितम बाहे विषय के निरोध संस्कार नहीं होते हैं समाधि में स्थिर रहता है बाह्य विषय चिंता नहीं करता है तू तो जो संस्कार बाह्य विषय का नहीं होते अबाह्य विषय तुम कहले कहा निरोध उपाय प्राय चिंतनीय इत निरोध उपाय निरुद्ध कैसे होगा उसका उपाय का चिंतन करना चाहिए निरुद्ध कैसे होगा निरुद्ध होने पर निरुद्ध संस्कार से विवेक संस्कार नष्ट हो जाएंगे इत ज्ञान संस्कारस्तु ज्ञान संस्कार चित्ता अधिकार समाप्ति मनुष्य रहते ज्ञान का संस्कार चित्त अधिकार समाप्ति के अनुसार चित्त में ही जब समाप्त हो जाएगा तो उसके अनुसार ज्ञान संस्कार रहते हैं पर वैराग्य संस्कार है त्यतः ज्ञान संस्कार है पर वैराग्य पर वैराग्य होने से अत्यंत वैराग्य होने पर ये ज्ञान संस्कार भी समाप्त होते समाधि हो जाती है तद सूत्रकारो वित्थन निरोधोपाय प्रसंख्यान मुक्त प्रसंख्यान निरोधोपाय वित्तान का निरोध करने के लिए प्रसंख्यान विवेक ज्ञान का प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान कनसे वित्थान का नष्ट हो निरोध होगा किंतु जो प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हुआ प्रसंख्यान उस भेद संस्कार का निरोध कैसे होगा प्रसंख्यान निरोधोपाय प्रसंख्यान के प्रसंख्या तत्वज्ञान के अभ्यास तत्वज्ञान जो विवेक के प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान ये साक्षात्कार हुआ वो ज्ञान का भी निरोध कैसे होगा उसके लिए जैसे वेदांत में कहते ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञानी की निवृत्ति होगी फिर ब्रह्माकार वृत्ति रह जाएगी उसकी कैसे निवृत्ति होगी तो उसके लिए बताते ब्रह्माकार वृत्ति कतक रज दृष्टान्त दे करके अज्ञान को नष्ट करके स्वयं शांत तो हो जाती है अज्ञान कारण होने से अज्ञान नष्ट होने पर उसका कार्य ब्रह्मकार वृत्ति भी शांत हो जाती है इसी प्रकार ये कहते हैं पहले प्रकृति पुरुष वेद ज्ञान विवेक ज्ञान होता है ये समाधि करके हुआ किंतु ये जो ज्ञान संस्कार वो भी कैसे वो भी चलेगा उसको कैसे निरुद्ध करना है उसको निरुद्ध करने के लिए निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि में रहने पर वो विवेक ज्ञान जो विवेक वृत्ति है वो भी समाप्त हो जाता है चित्त एकदम स्थिर हो जाता है सर्वथा तथा समाधि, प्रसंगकुशीदेक विवेक जन्य साक्षात्कार उसमें अकुषिद से कुसिद कुत्सित कुत्सु सीदती थी कुत्सिद राग कहा कुत्सिद निचे निकष्ट स्थान में ही रहता है उसको कुसीद कुत्सित नीच स्थान में निकष्ट स्थान में सीदति स्थिर होने वाला हो गया कुछ हो गया राग और अकुशित अविद्यम राग रहितस्य विरक्त्य अकुशी दृश्य कहा थे वैराग्य दृढ़ होने पर प्रसंख्यान में वैराग्य पहले तो विषय में वैराग्य हुआ विषय में वैराग्य हो करके प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान हुआ ऐसे उसके बाद प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान में भी वैराग्य हो जाता है कुछ नहीं चाहिए उससे भी जो विरक्त होता है सर्वथा विवेक ख्या पूरा विवेक ख्याति हमेशा रहता है ज्ञान क्या ख्याति होती उसे भी विरक्त हो गया तो समाप्त हो जाएगा फिर धर्म मेंघ समाधि समाधि हो जाती जिसका नाम धर्म मेंघ जैसे मेघ जल डाल के वृष्टि करने वाला है ये समाधि है धर्म रूप मेघ वृष्टि करने वाली इसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं किन्तु ये होता है जो वैरक्त तो होता है अत्यंत तो पूरा वैराग्य विवेक ख्याति भी वैराग्य हो उसमें भी अभ्यास नहीं अभ्यास ही वैराग्य होकर के तथि प्रसंख्यादि भाष्य में यदा यम ब्राह्मण प्रसंख्या अकुशित ज्ञान हो जाता है तो ब्राह्मण प्रसंख्यान में भी विरक्त हो जाता है विवेक ज्ञान में विवेक साक्षात्कार में भी विरक्त हो जाता है अर्थात वीरत क्या है तत्वि न किंचित प्रथित उससे भी कुछ नहीं चाहता है प्रार्थना इच्छा है कुछ नहीं चाहता है जहाँ कहीं कुछ इच्छा है वही प्रतिबंधक है इच्छा का अभाव जिज्ञा का अभाव चाहिए तो विवेक ख्याति ज्ञान हो गया उसमें भी कुछ नहीं चाहता है और सिद्धि आदि कुछ प्राप्त करने की इच्छा करने वाले तो बहुत निकिष्ट है उसको प्राप्त करके देखा करके विख्यात होने पर उसमें कुछ प्राप्त हो गया किंतु आगे प्रगति नहीं होती है इसे कुछ भी नहीं चाहता विवेक ख्याति से भी नहीं चाह विवेक ख्याति भी नहीं चाहता इतने विरक्त होता तब निर्विकल्प समाधि होती है तथा भी वीर वीरत सर्वथा विवेक ख्यातिर तो हमेशा ही विवेक रहती उसमें और भावना नहीं है मैं कर रहा हूँ मैं करता हूँ ये कुछ नहीं विवेक्याति से रहती यदि संस्कार बीज क्षयात संस्कार रूप बीज क्षय होने से नाश्य प्रत्ययंतरण उत्पाद थे मध्य मध्य में अन्य प्रत्यय नहीं होते विवेक्याति का प्रभाव इसी चलता है विवेक्याति में आसक्ति होने पर कुछ थोड़ा त्रिपुटी का भान होता है मैं कर रहा हूँ सोचते सोचते फिर विवेक ख्याति को छोड़ देता है मैं विवेक ख्याति कर रहा हूँ समाधि कर रहा हूँ मुझे ज्ञान हो गया ये सोचते सोचते अपने ज्ञान निष्ठा से हट जाता है वेदांत में भी अहम असीम परम ब्रह्म चिंतन करते रहे तो ठीक है अब थोड़ा बीच में सोचने लगा मुझे ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हमको हो गया तो अभी निष्ठा को छोड़ दिया ब्रह्म ज्ञान हो गया मतलब मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ज्ञान मुझे हो गया मैं ब्रह्म ज्ञानी हूमान करके अपने को ज्ञानी मानने लगा मैं शुद्ध चेतन व्यापक ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हूँ ये तो ठीक है और मुझे ज्ञान हो गया करके सोचने से और अपने शुद्ध चेतन में निष्ठा समाप्त होगी शुद्ध व्यापक चेतन स्वरूप में ऐसा जिसको निश्चय हो जाता है उसको समझ लेता है तो फिर मैं कहा कहकर के देहादि में अहम बुद्धि नहीं होती तो ज्ञानी रूप से किसी को कहेगा सिद्ध रूप ज्ञान रूप ही मैं हूँ चेतन व्यापक हूं यही निश्चय होता है और उसको जानने वाला ही मैं वो तो व्यवहार होगा देह में अहम बुद्धि ज्ञान है समाधि अनुसार करते समय पहले सविकल्प समाधि में त्रिपुटी का भान होता है मैं समाधि कर रहा हूँ विवेक विख्यात साख्यात कर जाता है हो गया ये सोचते सोचते विवेक ख्याति से हट जाता है जब विवेक ख्याति में विरक्त हो गया मैं कर रहा हूं तो ठीक है जो हो रहा है वो कुछ नहीं सोच करके स्वरूप में स्थित रहता है तो विवेक के भेद बुद्धि विवेक ख्या निरंतर अन्य प्रत्यय बीच में होते ही नहीं जैसे वित्थान विरत होता था बीच बीच में संस्कार से अन्य प्रत्यय होते थे अभी संस्कार से अन्य प्रत्यय नहीं होगा तब तो प्रत्यंतरणी असपद्यंत तब तदाश धर्म में नाम समाधि बवती धर्म मेंघ नाम का समाधि होता है टीका में तत्सख्यादी न सर्वभाव प्रथावधिष्ठातृत्वादि वो कुछ नहीं चाहे सर्वभाव पदार्थ का में अधिष्ठान हो जाऊँ अधिष्ठान हो ये कुछ चिंता नहीं करता है प्रत्युत तथा भी कृष्णाती वहाँ देखता है ये क्या चिंतन चल रहा है कुछ नहीं पूरा चिंतन छोड़कर रहता है परिणामी तो दो सदर्शन विरत्ता चित्त परिणामी है चित्त में से परिणाम होता रहता है साक्षात्कार निश्चय होने के बाद कभी घट को समझ लिया फिर कोई कम अभ्यास करता है ये घट है ये घट है ये घट है कौन चिंतन करता है जान लिया जान लिया जब तब दृढ़ निश्चय नहीं होता है तो अभ्यास करना होता है दृढ़ निश्चय होने के बाद वो अभ्यास में विरक्त देख लिया चिद्रूप चेतना व्यापक हूँ करना क्या है और, और क्या करना है जब बैठ कर सोचता है ध्यान करने के लिए सर्वप चिंतन करता है वेदांत में व्यापक सिद्ध रूप में हूँ और मेरे साथ किसी का संबंध नहीं असंग हूँ फिर क्या करना है क्या चाहिए बस ऐसे करके रह जाता है शांत होकर के समाधि चलती अब वो सोचता नहीं मैं कुछ करूँ कुछ करने का है ही नहीं क्या करूँ कुछ करने का नहीं रहने पर अपने आप ही स्वभाव तो रहेगा बाह्य चिंतन बाह्य कुछ यही नहीं कि चिंतन करें और वो आप आत्मा में स्थिति के लिए चिंतन करें किसकी स्थिति कहाँ करना है कौन करेगा ऐसा करके सब शुद्ध चेतना में व्यापक इस निश्चय पर पर साधना करूं कर रहा हूँ समाधि अनुसार कर रहा हूँ मेरी स्थिति ये सब चिंतन अपने आप में छूट जाता है तो अपने सिद्ध होकर रहता तब निर्विकल्प समाधि होती है तथा भी वीरक्त होता है तथा भी क्लेश प्राप्त करता है परिणामी दोष दर्शन करके वीरक्त होता है सर्वथा इसका निरंतर विवेक विवेकजन्य ज्ञान विवेक होती है इसका विवरण करता है त्रा भी पर यदा वित्थ प्रत्याय भवे वित्थ प्रत्यय होते हैं व्यवहार विषयक चिंतन वृत्ति ज्ञान होते हैं तदा न्राह्मण सर्वथ विवेकख्या सर्वथा सर्वथ विवेक ख्यातिरंतर विवेकख्याति वाला नहीं है वो सम यत त प्रत्यारणी भवती ततः सर्वता विवेक्यति जब प्रत्यंतर नहीं होते तब सर्वता विवेक ख्याति मध्य मध्य में कुछ अन्य प्रत्यय हो गया तो फिर कहाँ विवेक ख्याति रही लगातार ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान प्रवाह इसे चलता है तो मध्य में मैं बैठकर की चिंता चिंतन कर, कर रहा हूँ मैं ध्यान कर रहा हूँ ये ब्रह्मा कार्यवृत्ति मेरी हो रही ये विषय सोचने लगा तो ब्रह्म कार्य वृत्ति नहीं होगी अन्य प्रत्यय कुछ नहीं हो करके विवेक हो होगी और कुछ चिंता नहीं तो निरंतर विवेक होती है तदा धर्म में समाधि तब ये समाधि होते निर्विकल्प समाधि जिसको कहते धर्म में रूप से जन करने वाले पुण्य धर्म बहुत हो जाता है ए तद उत्तम विरक्त तनिरोधम प्रसंख्या में वीरत्व तो होता है उसको भी समाप्त तो करना चाहता है सब छोड़ कर रहता है धर्म में कम समाधि उपासित धर्म में समाधि अनुसार करे उसमें कर सब चिंतन छोड़ कर के रहे तद उपासना च सर्वदा विवेक ख्यातिभावती है ऐसे करने पर त्रिपुटी का भान छोड़ हो जाता नहीं किंतु ध्ये आकार वृत्ति का प्रवाह चलता है विवेक निरंतर होती उसको फिर मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं और लगातार चलती है उसमें पता नहीं चलता है तथा तथाच चन निरुद्धम पा रही थी इसको अनिरुद्ध करने के लिए पा इति थी निरुद्ध कर पाता है समर्थ होता है ओम पूर्ण मद